आए तो भगवत भक्त से प्राप्त हुए प्रश्न से बीज वाला अर्जुन बोला भगवान के बात से अर्जुन को तो प्रश्न करने का बीज मिल गया अर्जुन को प्रश्न करने का जुख मिल गया इस भगवत वाक्य से क्या प्राप्त हो गया प्रश्न का हेतु इस भगवत वाक्य से प्राप्त हुए प्रश्न वाला प्रश्न का हेतु इसको मिला हाँ इस भगवत वाक्य मिले हुए प्रश्न के हेतु वाला मिले हुए प्रश्न के बोले मिले हुए प्रश्न के हेतु वाला अर्जुन बोला ये ज्ञान ज्ञान ये के के सृजंसे कृष्ण सत्म आहोरजुसृ जते श्रद्धया अन्विदा तुम निष्ठा साहो रज नम लगा कृष्ण तू कृष्णा तू कृष्ण किंतु हे कृष्ण ये शासधु उत्सृज्य श्रद्धा यजं तू कृष्णा ये शासधुन ये, हे ये जो के जो शास्त्र के विधान को छोड़ता है तस्वीर शास्त्र प्रमाण के कार्याचार्ज आया था ना अच्छा। और वहां पर यह शास्त्र विधि मुस्तरी वक्त हाँ, के काम करता नापन सुना जो शास्त्र के विधान को छोड़कर इच्छानुसार आचरण करता है सुख को प्राप्त नहीं करता कौन प्राप्त नहीं करते हैं जो शास्त्र के विधान को छोड़कर इच्छानुसार आचरण करते हैं तो वही अर्म प्रक्रिया ये शास्त्र जीव श्री थी है ना ये शास्त्र जीव श्री जो वस के काम करता था ना ये उसको हाँ ये ये शास्त्री दिन उस अनुमिता जो शास्त्र के विधान को छोड़कर श्रद्धा से युक्त होकर आराधना करते हैं श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं की पूजा करते हैं ये है क्रिया है ना इस नीवादी हो जाएगा जो शास्त्र विधान को छोड़कर कर श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं की आराधना करते है देवताओं का यजन करते देवताओं की पूजा करते का निष्ठा उनकी क्या निष्ठा है सत्यो है अथवा रज है अथवा उनकी निष्ठा क्या है सत्यो है रज है अथवा अब भी यहाँ पर देखेंगे श्रद्धा नद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं लेकिन वो कैसे हैं इससे पहले कैसे है वो सात डिग्री का अभ्यास करते तो यहाँ पर ध्यान देना कौन से व्यक्ति लेने हैं ऐसा है न की कुछ व्यक्ति होते हैं वो परम्परागत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं शास्त्र के विधान जानते हैं ठीक है एक ये, ये हो गए न अब ये इनमें से कुछ लोग शास्त्र के विधान को छोड़ सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर राष्ट्रकाल ने किसको ग्रहण किया है शास्त्र विधान पे कि जिनको शास्त्र ज्ञान शून्य जो व्यक्ति जो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान शून्य है शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है पर कोई महापुरुष के देवताओं की आराधना करता है तो उसको देख करके ये भी श्रद्धा तो से भी होकर आराधना करने लगे और शास्त्र को लेना है जो शास्त्र के विधान को नहीं जानता है और शास्त्र के विधान को नहीं जानता है तो शास्त्र के विधान को, तो को जाना ही नहीं ना तो शास्त्र के विधान को जानकर थोड़ा ऐसी बात नहीं है बल्कि शास्त्र के विधान को जाना ही नहीं है महापुरुष जैसे देवताओं का योजन करते हैं देख करके श्रद्धा से युक्त होकर वैसे ही निधन करने लगा तो इनको नहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो शास्त्र को नहीं जानते हैं महापुरुष आचरण करते हैं उनको आचरण करने लगा श्रद्धा पूर्व करते हैं आचरण अच्छा डर जाएगा तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर लेना है ऐसा भाष्यकार ने कहा है और जो शास्त्र के विरान को जान करके फिर छोड़ता है उसको यहाँ नहीं लेना है कि जो जान करके शास्त्र के विधान को जान करके छोड़ेगा क्यों छोड़ेगा अश्रद्धा के कारण शास्त्र के विधान को जान कर जो छोड़ेगा क्यों थो छोड़ेगा तो फिर अश्रद्धा जिसने छोड़ा अब वो शास्त्र में कहे हुए यज्ञ को श्रद्धा से करवाएगा शास्त्र के विधान में शास्त्र के विधान को जो छोड़ता है क्यों अश्रद्धा के कारण अश्रद्धा के कारण शास्त्र के विधान को छोड़ता है वो शास्त्र में कहे सरकार होकर कर पड़ेगा जो उसको नहीं लेना है वही लेना है ये है ना सारे करेंगे ये ये से लेना है ये का विशेष का जो कोई सामान्य मनुष्य जो कोई जो कोई सामान्य मनुष्य मतलब सामान्य का सभी मनुष्यों को लेना है ना कोई विशेष नहीं जो कोई सामान्य मनुष्य तो शास्त्र विधि करते शास्त्र विधाना शास्त्र विधि का क्या है शास्त्र विधानम शास्त्र का विधान कल निषेध को भी विधान शब्द देखा है ना निषेध को भी विधान शब्द अब शास्त्र का शास्त्र विधानम शास्त्र विधानमति स्मृति शास्त्र शोधनाम श्रुति स्मृति रूप शास्त्र की आज्ञा यात्रि रूप शास्त्र का विधान शोधना करता है जय प्रेरणा चोधना का क्या है प्रेरणा रूप और उसका देवादी का पूजन करते हैं श्रद्धे तो कर है, आर्थिक बुद्धिया तो आस्तिक बुद्धिया करता आर्थिक बुद्धि से लिप्त होकर संता करते होकर तो ध्यान देंगे सकते क्या कहेंगे आस्तिक मनुष्य जो जो क्या है की ईश्वर को मानता है परलोक को मानता है धर्म धर्म को मानता है उस मनुष्य को क्या कहते हैं आर्तिक मनुष्य तो आर्थिक मनुष्य के, के भाव से लिप्त होकर आस्तिक मनुष्य जो ईश्वर को मानता है तो उसका जो भाव जैसा होता है ना, उसका भाव क्या है श्रद्धारूप भाव है आस्तिक मनुष्य का भाव क्या है रूप भाव तो आर्थिक बुद्धि से युक्त कर, आज श्रद्धा ही बुद्धि है, है? आर्थिक बुद्धि से युक्त होकर द्रोताओं का विकल्प करते हैं अब यहाँ पर ध्यान देना जिस भी मुस्तृत एजेंटे पर ध्यान दिखा इस कथन के द्वारा कैसे लोगों का ग्रहण करना है तो भाष्यकार बताते हैं क्योंकि लक्षण इस, स्मृति रूप किसी भी शास्त्र विधान को न जानने वाले स्मृतियाँ भी विधान करती हूँ दोनों ही करते हैं अच्छा बहुत सी बातें स्मृति में नहीं है इसलिए स्मृतियाँ विधान करती है तो माना जाता है स्मृति लक्ष्मण रूप अथवा स्मृति रूप किसी या किसी भी शास्त्र के विधान को ना जानने वाले किसी भी शास्त्र के विधान को न जानने वाले वृद्ध व्यवहार वृद्ध कर्क में पर आप वृद्ध का महापुरुष तो महापुरुष के व्यवहार दे दे को देखने से या महापुरुष के व्यवहार को देखने से महापुरुष का व्यवहार क्या है जैसे की पूजा पाठ करते हैं जब ध्यान करते हैं पूजा जब ध्यान करना यही व्यवहार हो गया कि महापुरुष के आचरण को देखने से महापुरुष के आचरण को देखने से ही महापुरुष के आचरण को देखने से ही श्रद्धा श्रद्धा से होकर जो देव आदि का विघन करते हैं अंकिली तो ये शास्त्र के विधान को जानते हैं नहीं जानते हैं ना बल्कि महापुरुषों के आचरण को देखकर ही महापुरुषों के आचरण को देखकर ही श्रद्धा से होकर जो देव आदि की आराधना करते हैं मतलब अपरियंता वो है वहाँ पर छोड़ कर तो यहाँ पर छोड़ना मतलब न जानना है ना छोड़ना मतलब न जानना लिया वहा है ना छोड़ने का भी क्या दिया है न जानना जानना आप श्रुति लक्ष्मण हुआ स्त्रुति लक्ष्मी बथुआ स्मृति किसी भी शास्त्र के विधान को जानकर महापुरुषों के आचरण को देख ही जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर ये श्रद्धा गया जो श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि की आराधना करते हैं कर यहाँ पर ये सात विधि मुस्तं श्रद्धांत है इस इस प्रकार के वाक्य से ग्रहण किए जाते हैं गृहते क्रिया का करता कौन है पे एक ग्रहते ग्रहण किए जाते हैं इस एवं कर इस प्रकार के वाक्य से प्रकार के वाक्य ये सात विधि मुस्तर इस वास्तव के ग्रहण किए जाते हाँ ये करके जो लोग कश्य किसी शास्त्र की विधि को जानकर ही किसी शास्त्र के विधान को जानकर ही है ना किसी विधि जो है विधि का विशेषण के किसी विधान को जानकर ही जो लोग किसी शास्त्र के विधान को जानकर ही तब उस शास्त्र के विधान को छोड़कर शास्त्र के विधान को पहले उपलब्ध माना कर जानकर ही और जानकर ही छोड़कर कुछ लोग किसी शास्त्र के विधान को जानकर उसको छोड़कर जिस विधान को जानते हैं उसी को उसको ही छोड़कर कर आयथा विधि की बिना विधि के देव आदि का यजन करते हैं बिना विधि के देव आदि का यजन करते हैं यह नियंत्रण उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं होता उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं होता है किसका यह साध मुस्किल जयंती इस प्रकार ग्रहण तो तो नहीं होता है क्या यह साथ मुस्किल जन से इस वाक्य से ग्रहण नहीं होता है पूरा वाक्य है ना नई तो उनका ग्रहण नहीं होता है कसमात कस्मात कारणास्त किस कारण से उनका ग्रहण नहीं होता है तो वाक्य का उत्तर देते हैं की श्रद्धों की श्रद्धा अन्य विशेषण दिया गया क्या विशेषण दिया गया है श्रद्धा तो श्रद्धा के कौन हो सकते हैं पहले वाले की दूसरे वाले पहले वाले है नुषो का उसको देख कर करने लगे और जो जो है नीज जिसने जान करके छोड़ा है उसने कैसे छोड़ा है इसलिए इनका ग्राम नहीं हो गया ग्राम नहीं होता है अकस्मात का किस कारण ऐसी बताते हैं क्यूँकी श्रद्धा अमृत विश्लेषण दिया गया है आप बताते हैं देवी के देवि पूजा के विधायक विधायक कर विधान करने वाले ना देवि पूजा का विधान करने देव पूजा का विधान करने वाले देववादी की पूजा का विधान करने, करने वाले किसी शास्त्र वाक्य को जानकर देववादि की पूजा का विधान करने वाले किसी शास्त्र वाक्य को जानकर या किसी शास्त्र को जानकर आश्र विधान कया कर ये क्या आप श्रद्धा धान किया क्यों छोड़ेगा उसको के धान दिया है नीज अच्छा तो उस उसको ही तद भी छोड़ करके लगी छोड़ करके फिर तदीतायाम तदीतायाम से क्या लेना है की यहाँ पर शास्त्र इंटायाम क्या शास्त्र रीतायाम शास्त्र ऐसी विहित देव आदि की पूजा को श्रद्धा से लिखोकर करते हैं, है साथ ऐसी बीच देव आदि की पूजा को श्रद्धा से लिखोकर करते हैं ऐसा कल्पना कर सकते हैं आप ऐसा कहा जा सकता है कह सकते हैं ऐसा जो, जो असलधार कारण छोड़ दिया है शास्त्र को तो शास्त्र बीच देवादी की पूजा को करवाएगा। से युक्त होकरण जिसको छोड़ना है उसमें कहीं भी बात को श्रद्धा से युक्त होकर नहीं करवाएगा। कर पाएगा सरता है शास्त्र बीज देवादी की पूजा को श्रद्धा से युक्त होकर करते है एक ही कल्प ही हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कस्मात ऊपर है ना अकस्मात का ऊपर है ना ना परिक्रिया आया है ना ऊपर मुस्लिम जनता परिक्रिया अकस्मात का किस कारण थे तो उसका कारण बताया जा रहा है क्यों बताया जा रहा है तो सबसे पहले अन्वय करेंगे वाक्य से आर भी होगा क्यूँकी श्रद्धा से युक्त होकर विशेष नहीं क्यूँकी क्यूँ नहीं एक अकस्मात का यही पंचमी लगी है अन्वित विशेषणार्थ है ना तो क्यूँकी श्रद्धा से युक्त होकर क्योंकि श्रद्धा अमृतक विशेषम दिया है क्यूँकी श्रद्धा को तो, तो ये क्यूँकी अर्थ कैसे निकला पंचमी से अमृतक विशेषनाथ पंचमी है और फिर में तो इस वाक्य के आदि में करना है इस वाक्य के आदि में देववादी पूजा इस वाक्य के आदि में करना है लग्या लगाइए क्यूँकी क्यों आदि क्योंकि देव आदि के पूजा का विधान करने वाले किसी शास्त्र वाक्य को जान कर किसी शास्त्र वाक्य को जान कर अश्रद्धा के कारण उसको ही छोड़कर उस शास्त्र के द्वारा विहित देव आदि की पूजा में श्रद्धा से युक्त होकर प्लिट होते हैं देव आदि की पूजा में श्रद्धा से युक्त होकर खुदित होते हैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं कृष्णाप करते लग जाएगा उस कारण से पूर्णभोक्ता की पूर्व में कहे ही पूर्व में कहे कौन जो ऊपर आया ना श्रुति लक्षणों में श्रुति लक्षणों हुआ संस्त्रो वृद्ध देवहार दसमा देव श्रद्धांत ये देवादी पूजी जाएगा अपने पूर्व में कहे गए ही ये शास्त्र जी मुस्तित जनते यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं बुझेगा अच्छा तो शेषाम एवं भूताराम इस प्रकार उनका अखोष इस प्रकार के लोगों का है ना नो शास्त्र के विधान को नहीं जानते है अध्ययन नहीं किया है महापुरुषों के आचरण को देख कर इस श्रद्धा के ईकर निधन करने ऐसे लोगों की निष्ठा हे कृष्ण ऐसे लोगों की निष्ठा तत्व है वृज है अथवा क्षण है यहाँ सब सोन का निष्ठा निष्ठा का से अवस्थान या बहुत बार बार आता है ना एक बार साइड लिखा है लिख लीजिए लिखिए नीति स्थिति लिखिए निक स्थिति प्रतिष्ठति अश्याम इति निष्ठा प्रतिष्ठा इति प्रतिष्ठा, आश्रय इति यु ज आश्रय यी अवतिषति अस्ती अवस्थन जलिखा इति अस्मती अवस्था यदा भाववाची निष्ठाश्द यद भावासवाची निष्ठाश्दा निष्ठा स्थित भाववाची निष्ठाश्द निष्ठा अवस्थन स्थिति निष्ठा अवस्थन इति यावत्। औपचारिकोंगपचारिकष्ठाश्रस्त निष्ठा इति, इति, निष्ठा वस्तुनि, वस्तुनि, वस्तु निष्ठाश्र वस्तुनि हाँ, निष्ठा तो लिखा अब उसको लगाओ आप यहाँ श्लोक में धरती में क्या लिखा है निष्ठा निष्ठा अवस्था में ऐसा लिखा है तो निष्ठा को लगाइए नितिष्ठती का अर्थ है प्रतिष्ठति या नितिष्ठी निष्ठा मतलब निरंतर ए, क्या कहें निरंतर रहता है निरंतर रहता है, है। और निरंतर रहता है इसका मतलब प्रकट रूप से रहता है प्रकर्षण रहता है निरंतर रहता है मतलब निरंतर रहता है या प्रकर्षण रहता है अस्याम प्रतिष्ठती अस्याम अस्याम है ना इसमें निरंतर रहता है इसलिए इसको क्या कहेंगे निष्ठा तो निष्ठा कर हो गया प्रतिष्ठा तो अधिकरण में प्रत्यय हुआ ना है ना तो इसमें निरंतर रहता है तो इसको कहेंगे निष्ठा मतलब जिसमें रहता है उसको निष्ठा कहेंगे अधिकरण प्रत्यय इसमें निरंतर रहता है या इसमें प्रतिष्ठित होता है इसमें प्रकार रूप से रहता है इसमें निरंतर रहता है या इसमें प्रतिष्ठित होता है इसमें इसे क्या कहेंगे निष्ठा निष्ठा कर प्रतिष्ठा तो इसमें अधिकरण प्रत्यय हुआ जिसमें रहेगा उस आधार को क्या कहेंगे निष्ठा या प्रतिष्ठा तो निष्ठा कर क्या हो जाएगा आश्रय क्या तो क्या हाँ तो निष्ठा किस किस्त उनकी निष्ठा क्या है मतलब उनका आश्रय क्या है उनका उनका आश्रय उनका आश्रय है या रज है या सम है, है ना। उनका आश्रय जो है ना क्या है सत्तु है रज है या सम है आश्रय मतलब एजेंट करने का आश्रय कौन सा गुण है ये सात भी मुस्लिम जी एजेंटे से ज्ञान मिटा है ना श्रद्धा युक्त होकर युजन करने का आश्रय कौन सा गुण है सत्व है रज है या तो बस ये तो निष्ठा कर तभी क्या हो गया आश्रय आश्रय अब भी देखेंगे निष्ठा और, और आपने लिखा है अवतिष्ठ तो आप भी दे सकते है कि इसमें इसमें देखना बात यह निष्ठा अवस्थान पर्याय बताया ना वास्तविक इसमें रहता है इसमें रहता है इसलिए अवस्थान कहते हैं अधिकर्म प्रत्यय है तो यहाँ भी आश्रय हो गया। तीनों अधिकर्म प्रत्यय है सपने प्रत्यय होगा निर्दर पूर्वकू है निस्तर पूर्वक निष्ठा धातु है और उससे भाव में प्रत्यय हो, हो जाएगा तो जब भाव अर्थ का बोधक निष्ठा शब्द है तो निष्ठा अर्थ हो जाएगा अवस्थान या स्थिति निष्ठा शब्द क्या हो जाएगा अवस्था सब निष्ठा शब्द स्थिति का वाचक है अधिकरण का वाचक नहीं है स्थिति किसने होती है किसी भी पदार्थ की स्थिति किसने होगी अब भाववा की निष्ठा शब्द है निष्ठा शब्द तो स्थिति का वाचक है देखो भूतल में घटकी स्थिति है में घटगी हाँ स्थिति है ठीक है तो अब निष्ठा तो का वाक्य होगा और पहले निष्ठापक असर तो अब कहते हैं औपचारिक है जो अभी भाव में प्रत्यय किया है नहीं जो भाव में प्रत्यय किया है तो निष्ठाप स्थिति का वाक्य है ना तो मुख्यात लगा करके देखो आप तो देखना जब आप प्रथम वाक्य तो अभिगरण में प्रत्यय करने का होता है ना तो उनकी निष्ठा क्या है मतलब उनका आश्रय क्या है श्रद्धा संयुक्त होकर का आश्रय कौन सा रहा है सत्यो है रज रह जाता है सीधे ना और ये भी भाव अस्त सत्य मान स्थिति अर्थ करो तो उनकी स्थिति क्या है सत्य स्थिति है रज स्थिति है या कम स्थिति है विचार करो सत्य स्थिति है तो अच्छा होगा की स्थिति है तो अच्छा होगा सत्य में तो वही बताते हैं अयम प्रयोग है औपचारिक है तो फिर औपचारिक है तो क्या करना पड़ेगा निष्ठा के आश्रय वस्तु में है निष्ठा के निष्ठा मतलब स्थिति स्थिति का आश्रय भूतल में घट की स्थिति भूतल में तो घट की स्थिति का आश्रय कौन हो गया दूसरा है ना होटल में घटकी स्थिति जब होटल में घटकी स्थिति का आश्रय हो गया तो वही निष्ठा के आश्रय है तो उसी फिर जब भाव में प्रत्यय करेंगे तो फिर निष्ठा आश्रय या निष्ठा का लक्षण से अर्थ आया उपचार से अर्थ आया तो लेना या आश्रय को है न उनका आश्रय क्या है या कही की उनका निष्ठा का आश्रय उनकी जब निष्ठा का स्थिति होगा ना पहले में तो निष्ठा का आश्रय है और दूसरे में कि अभ्यास होगा उनकी स्थिति का आश्रय क्या छोटा दूसरा तो उनकी स्थिति का आश्रय या उनकी स्थिति का क्या है? निष्ठा के आश्रय वस्तु में ठीक है निष्ठा के आश्रय तो निष्ठा के आश्रय वस्तु कौन शत्र उनकी स्थिति तो का आश्रय कौन से वस्तु में है। तो उनकी निष्ठा का आश्रय वस्तु क्या है उनका निष्ठा का आश्रय वस्तु क्या है उनकी स्थिति का आश्रय वस्तु क्या है शत्रु है रज है या कम है उनकी स्थिति का आश्रय निष्ठा के आश्रय वस्तु क्या है सत्यु में रज है या कम है चलो मतलब क्या है स्थिति का आश्रय तो ये है कि वे सतु में स्थित रहते हैं या रज में कम स्थित रहते हैं सब में स्थित रहते हैं ये मतलब स्थिति का आश्रय स्थिति का आश्रय मतलब सत्यु में स्थित रहते हैं रज में स्थित रहते हैं या सब में स्थित रहते हैं ये अभिप्राय वर्ग होता है अब लगाओ बात जानना चाहिए न न पहले पहले तो वो सत्य वृत्ति से अधिकरण में ही प्रत्यय हुआ है ना तो अश्विन जो अधिकरण अर्थ को कह रहा है तो मुख्य से कह रहा है कि में ही हुआ है और भाव में प्रत्यय करके तो तो प्रत्यय हुआ अगले देखेंगे और पहले अर्थ के अनुसार उनका आश्रय क्या है सत्य है हर है या ना और दूसरे के अनुसार उनकी उनकी स्थिति का रज तो है या कम है मतलब सत्य में स्थित रहते हैं रज में स्थित रहते अवस्थान निष्ठा और पर पर्याय हो गए हैं पहले अर्थ में भी पर्याय या दूसरे में भी पर्याय है आओ सिद्धिकार अथवा रज अथवा कम आओ आदि क्या हो जाए अथवा रजाथम एक उत्तम भगवती उत्तम भगवती का अर्थ है सात्वर्य भगवती या देवादी पूजा उनकी जो देवादी को विषय करने वाली पूजा है देवाली की पूजा तो पहले देवाली विधिया पूजा है पूजा तो विषय देवादी उनकी जो देवादी को विषय करने वाली पूजा है कि शास्व की क्या व शास्त्र की पूजा है अथवा राजकीय पूजा है अथवा पूजा है अयम प्रश्न सामान्य विषया या प्रश्न सामान्य लोगों के विषय में है या प्रश्न सामान्य लोगों के विषय में है क्यों है ना ये और भ्रष्ट काल में क्या गया ये अविशेषिका अविशेषता से मतलब सामान्य रूप से सामान सामान रूप से सभी मनुष्यों को लेना है ना सामान रूप से सभी मनुष्यों को लेना है अब देखो क्या कहा उनकी निष्ठा सत्व है रज है या कम तो सामान्य रूप से सबको लिया गया है सामान्य सामान्य सामान्य है सामान या हैनुष्यों के विषय में है सामान्य वस्तुओं के में ऐसा कह सकते यह प्रश्न सामान्य जनों के विषय में है सामान्य वस्तुओं के विषय में है तो सामान्य सामान सामान तो सामान रूप से जो प्रश्न किया जाए उसका विभाग करके ही अलग अलग उस पर विशेष रूप पड़ेगा समझाने के लिए यह प्रश्न सामान्य वस्तु के विषय में है तो आग, आप आप आपके के बचन न आप थी करते विभाग के बिना इसका उत्तर देना संभव नहीं विभाग के बिना इसका उत्तर देना के बिना इसका उत्तर देना संभव नहीं है इसी कार श्रद्धा देवीना स्वभाव सात्वी राजी राजमसीणु अब्दाय देवीना देवीना स्वभावजा सा श्रद्धा देवीना स्वभावजा साधा क्या राजमसी विधा एवं नाम स्वभावजा क्या नाम स्वभावजा साविकी राजसी क्या तामसी प्रविधा एवं होती, वेही नाम करके क्या बेधारी मनुष्य होगी बेधारी मनुष्योगी स्वभाव से होने वाली वह संस्था स्वभावजा सा मनुष्यों की स्वभाव से होने वाली व श्रद्धा सात्विकी राजसी और तमसी त्रिविधा योगी सात्व की ऐसा लगाना सात्विकी क्या राजसी क्या तमसी दो चाह है ना सात्विकी क्या राजसी क्या तामसी फिर इसी श्री विधा योग्य होती है साथी की राजस और कामको इस प्रकार की विधा योगी इस तरह तीन प्रकार की ही होती है इस तरह तीन प्रकार की ही होती है काम सुनो उसको सुनोदा का श्रद्धा <coughs> या देखना यश्याम निष्ठायाम कम पृछती जिस निष्ठा के बारे में तुम पूछते हो या निष्ठा श्रद्धा एक असर योग दिया है जिस निष्ठा के बारे में जिस निष्ठा के विषय में तुम के वो उस नाम उसके बोल एक प्राणियों की निष्ठा हुआ, हुआ सुभाव से जन्म होती है स्वभाव किसे कहते हैं भाष्यकार बताते हैं मरण काले अभिव्यक्ता की ऐसा लगाना कि जन्मांतर में किया गया धर्म धर्मादि का प्रकार जन्मांतर में किया गया या जन्मांतर में होने वाला जन्मांतर में किया गया धर्म आदि का संस्कार धर्म व धर्म का संस्कार जो अनेक जन्मों में किए गए जन्मांतर में होने वाले ऐसा करूना की अति अनेक में अनेको, अनेको जन्मों में होने वाले अतीत अनेकों अनेकों जन्मों में होने वाले धर्म के संस्कार जो की मरण काल में व्यक्त हो गए जब मृत्यु काल आता है ना तो उससे क्या है कि धर्मा धर्म के संस्कार हो जाते हैं योग के संपूर्ण कर्मो में स्मृति तो आती, तो तो आती है और जिन कर्मो को लेकर अल्लाह जन्म होना होता है ऐसा तो आगे देखेंगे अतीत के अनेकों जन्मों में होने वाले धर्मादि के संस्कार है जो कि मरण काल में अभिव्यक्त होते हैं लगाना मरण काल में अभिव्यक्त होने वाले मरण काल में अभिव्यक्त होने वाले जन्मांतर में किए गए धर्म के संस्कार को स्वभाव कहा जाता है मरण काल में अभिव्यक्त होने वाले जन्मांतर में किए गए धर्मादि के संस्कारों को स्वभाव कहा जाता है यह स्वभाव कब बनेगा अगले जन्म का बनेगा है न तो पूर्व जन्म ने किया अगले जन्म के बनेंगे नगले तो जन्म का होगा और फिर इस जन्म ने दिया था जन्मांतर का जन्म से मरण काल में अभिव्यक्त होने वाला जन्मांतर में किया गया धनवानी के संसार को स्वभाव कहा जाता है ठीक है तो वो मरण काल में अभिव्यक्त हुआ है तो इसके फिर अगले जन्म का स्वभाव बन जाएगा अगले जन्म में वो भी होगी तटा जाता तटाता था स्वभावता उस स्वभाव से होने वाले को क्या कहते हैं स्वभाव जा सत्व निर्मता के सत्वगुण से तो सत्वगुण से होने वाली सत्वगुण से होने वाली क्या श्रद्धा सत्यगुण से होने वाली श्रद्धा क्या स्थापिती है, है। वह देव पूजा आदि विषया देव पूजा आदि को विषय करने वाली श्रद्धा स्थापी है देवताओं की पूजा नारायण की पूजा विष्णु भगवान की पूजा है और देवता ये देवता इंद्रादी देवता गुण है और देवता देव पूजा आदि देखा विष्णु पूजा नहीं नारायण पूजा है पूजा सब्ठ है कि देव पूजा आदि को विषय करने वाली क्या है शासकीय श्रद्धा अब राजकी देखना रजो निर्वृत्ता की रजोगुण से होने वाली श्रद्धा कैसी है राजकी है राजकी से व्यक्ति किसका पूजन करेगा यक्ष और राक्षस की पूजा यक्षी कुबेर यक्ष है ना यक्ष पूजा करता है यक्ष कुबेर आदि यक्ष क्या है आपके यक्ष है और निर्मित आदि राक्षस है निर्वृत्ति आदि क्या है राक्षस है जो स्कूल है ना अमुक दिवस में अमुक दिशा में नहीं जाना चाहिए अमुक दिवस में अमुक दिशा में नहीं जाना चाहिए उस दिन उस दिशाओं में उन राषसों तो को सुखो करता है ना तो कुछ न कुछ कर देते हैं ऐसा और तो भी देखना तो भी अतिशक्तियाँ राक्षस भी बड़े बड़े सामर्थ वाले है देवताओं की तरह तो ये निर्वृत्ति आदि राक्षस है यक्ष राक्षस आदि यक्ष राक्षस की पूजा आदि को दिखे करने वाली श्रद्धा को क्या कहें राजकी और देखना समूहों समूहों से से होने वाली, से होने वाली वाली के साथ भी एक प्रेतों की कोटी है उमर करके कुछ लोग प्रेत बन जाते कुछ पिछाच बन जाते हैं है तो प्रेत पिसाज आदि पूजा प्रेत पिसाज आदि की पूजा को विजय करने वाली संस्था शामसी है एवं श्री विधान मानाम श्रद्धा सुनो है श्रद्धा में श्रद्धाम करेंगे पूरा नहीं हुआ ताम सुन उतना रह गया था न उसको सुनो शास्त्री की राजकीय काम से जिस तरह तीन लेनों वाली होती है दाम सुनो उसको सुनो उच्च मानाम ताम श्रद्धाम सुनो ताम से लेना उच्च मानाम श्रद्धाम कही जाने वाली उस श्रद्धा को किसके द्वारा कही जा रहे हैं श्रद्धा भगवान के द्वारा ये दो तकारे कितना तकारे है उसमें दो दो नहीं तो हो ही जाएगा निर्मित चलो आप विचार करना दुटिया को बताना आप देखना पाठ कर विचार करके देखना एक होना चाहिए भी दो को विचार करके छात्र विराब होती इस प्रकार वह श्रद्धा तीन प्रकार की होती है बताइए भारतवान सर्वस्व श्रद्धा हे भारत सर्वस्व श्रद्धा सत्वानूपा भवती भारत सर्वस्व श्रद्धा सत्वा भवती हे भारत सभी प्राणियों की श्रद्धा सत्व के अनुरूप होती है तत्व से लेना है यहाँ पर अंताकरण सभी प्राणियों की श्रद्धा अंताकरण के अनुरूप होती है अंताचरण पद एक जैसे नहीं है ना तो वास्तुकार ने अर्थ किया है संस्कार से युक्त अंताकरण के रूप और कैसे संस्कार विशिष्ट संस्कार सभी प्राणियों की श्रद्धा विशिष्ट संस्कारों से युक्त अंताकरण के अनुरूप होती है श्रद्धा अयम पुरुषा श्रद्धा अयम पुरुष अयम पुरुषा श्रद्धा मय है या श्रद्धा की प्रचुरता वाला है या पुरुष श्रद्धा की प्रचुरता वाला है किसी न किसी के प्रति श्रद्धा रहती ये भगवान के प्रति है या संसार के प्रति है अयम पुरुषा श्रद्धा मया या पुरुष या मय के है या पुरुष श्रद्धा की प्रत्युता वाला है यो यद्धा जो जैसी श्रद्धा वाला है यो जो यो यदा है इस यो यद्धा को बाद में देखेंगे पहले इतना लगा क्या पहले ये भारत से सभी प्राणियों की श्रद्धा विशिष्ट संसारों से युक्त अंताकरण के अनुरोध होती है भाष में सत्वान तत्व का है संस्कारों के ना अलग अलग विशिष्ट संस्कार से युक्त अंताकरण के अनुरूप होती है सर्वस्व प्राणा प्राणी या करते हैं वो प्राणियों की श्रद्धा को भी प्राणियों की श्रद्धा होती है भारत है यदि एवं यदि ऐसा है तथा से तो उससे क्या होगा यदि यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा मतलब ये अंतरण के अनुरूप श्रद्धा होने से क्या होगा इसी उच्च इस पर कहते हैं श्रद्धा मया अयमपुरता या पुरुष श्रद्धा की वाला है श्रद्धा मया करती कर्तिया श्रद्धा प्राया श्रद्धा मया कर्त्या किया है श्रद्धा प्रया मतलब श्रद्धा की अधिकता वाला श्रद्धा की बहुमता वाला या पुरुष श्रद्धा की बहुमता वाला है कौन अयम पुरस्ता से लेना है संसारी जीवा या संसारी जीव श्रद्धा की अधिकता वाला है कथम कैसे और इसको बताते हैं यो पहले दो पहले भाग देखो कृष्णा यो यदो यहाँ देखेंगे दो में समाज बताते हैं वो भी या श्रद्धा यस् स्रद्धा या श्रद्धा यस् सद्धा जो श्रद्धा जिस जीव की है उस जीव को करेंगे यश श्रद्धा जो श्रद्धा जिस जीव की है उस जीव को क्या कहेंगे तो यो यदा जो जीव जिस श्रद्धा वाला है क्या होगा जो जीव जीव ये श्रद्धा वाला है जो जीव जिस श्रद्धा वाला है अब देखेंगे अब आगे ले जना लगा सा करते किया है अनुरूपा योग उस श्रद्धा के का क्या है उस श्रद्धा के अनुरूखी साख लेना जीवा बाद वाले क्या लेना जीव की जीव उस श्रद्धा के अनुरूखी जीव यह का क्या था? जो जीव जिस श्रद्धा वाला है सात हुआ जीव सा का योग उस श्रद्धा के अनुरूखी है तत्श्रद्धा अनुरूपा कर्तना होगा तत्श्रद्धा अनुरूपान तत्श्रद्धा अनुगुण प्रवृत्तिमान क्या त्रद्धा अनुगुण प्रवृतिमान त्रद्धा अनुगुण प्रवृत्तिमान उस श्रद्धा के अनुरूप प्रवृति वाला उस श्रद्धा के अनुरूप प्रवृत्ति वाला यो उसका जीवा सर्फ लेना जीवा अक्षरोगे को यो यद्धा जो जीव जिस श्रद्धा वाला है क्या होगा तो जो जीव और बाद वाल का क्या वा जीव का एक अर्थ है उस श्रद्धा के अनुरूप ही प्रवृत्ति वाला है क्या उस श्रद्धा के अनुरूप प्रवृत्ति वाला ही है उस श्रद्धा के अनुरूप प्रवृत्ति वाला लग गया तो जो जीव जिस श्रद्धा वाला है यदि वो क्या शास्त्र की श्रद्धा वाला है और शास्त्र श्रद्धा के अनुरूप प्रवृत्ति वाला है और राजकीय श्रद्धा वाला है तो राजकीय श्रद्धा की अमरूप प्रवृत्ति वाला है राष्ट्रीय श्रद्धा का अमरूप कितनी प्रवृत्ति वाला होगा ये राष्ट्र की पूजा होगी लग जाएगा और यदि वो शाम वाला है तो शामी श्रद्धा के अमरूप प्रेत प्रकाश आदि की पूजाओं में क्या है कि की पूजाओं होने वाला होगा लग जाएगा ऐसा और देखेंगे तथा यहाँ तथा होगा श्रद्धा अमरूपत्वा पुरुष बोलते हैं श्रद्धा के अनुरूप पृष्टि प्रवृत्ति होने से तथा क्या हुआ? श्रद्धा के अनुरूप पृष्टि प्रवृत्ति होने से क्या तथा और श्रद्धा के अनुरूप पुरुष की प्रवृत्ति होने से कार्य ध्यान देना कि कार्य के द्वारा अनुमे क्या हो जैसे धूम के द्वारा वंधी धूम के द्वारा वन्नी अनुमेय है तो धूम लिंगे है ना और उसके द्वारा अनुमेय क्या है वही और क्योंकि वंदी के जन्म क्या है धूम वी के जन्म क्या है तो धूम कार्य हो गया ना और वो कार्य क्या हो गया लिंग हो गया उसके अनुमे क्या हो गयी वन और यहाँ पर ध्यान देंगे कि की ये जैसा सत्यवादी निष्ठा जैसी होगी वैसी पूजा होगी सत्य गुण में निष्ठा होगी तो देव पूजा होगी अजय में निष्ठा होगी तो यक्ष राष की होगी तो यहाँ पूजा क्या हो गया सारे पूजा क्या गया कार्य और वो लिंग बन जाएगा और उसका कारण क्या हो जाएगा तत्वादी निष्ठा बस होती है जन्म है तो धूम धूमलिंग से किसकी उन्नति तो धूमलिंग ऐसी वर्णी है और धूम धूमलिंग किसका कार्य है ने? तो उसी प्रकार तो तो तत्वादी निष्ठा से जन्म क्या है देवराजी की पूजा सत्वादी निष्ठा के जन्म क्या है देवादी की पूजा तो देव आदि की पूजा जन दे कार्य हो गया बन जाएगा हेतु बन जाएगा किसका सतवादी निष्ठा भी है ना तो उससे अनुमेल हो जाएगी सत्वादी निष्ठापन के जलायेंगे क्या तटा और उससे कार्य रूप लिंग से अर्थात देव आदि की पूजा से कार्य रूप लिंग किया है देववादि की पूजा देववादि की पूजा से तत्वादी निष्ठा अम्य है तत्वादी निष्ठा so, तो को निष्ठा है रण निष्ठा है या क्रम तो निष्ठा है है ना नीति कार कार्यलिंग से अर्थात देववादि की पूजा ऐसी ऐसा लगाना देववादी की पूजा रूप कार्यलिंग कार रूप देववादी पूजा लिंग ऐसी कार रूप देवादी की पूजा हेतु ऐसी सत्वादी निष्ठा अम्य है इस बात को भगवान कहते हैं प्रेतान् क्ष राजेता भूतगणा चेजंते राज सात्विकाहवाद जनते क्या साविका देवान जनते सत्ष्ठा वाले निष्ठा का पहला से क्या था आश्रय हाँ मतलब सत्तु गुण को आश्रय मानने वाले या सत्युगुण में आश्रित सत्य गुण में आश्रित अच्छा दूसरे के अनुसार क्या है सत्य में स्थित रहने वाले सत्य गुण में हाँ में स्थित रहने वाले या सात्विक मनुष्य सात्विक मनुष्य के देवताओं का येन करते हैं लग जाएगा राज राजा राजस मनुष्य यक्ष राष्ट्रों का योजन करते हैं अन्य काम लगाना क्या प्रेता भूतगणान क्या अन्य प्रेतान भूतगणान क्या अन्य क्या अन्य काम्सा जना प्रेतान भूत गणान नहीं ठीक है प्रेतान भूत गणान दो है पश्चात तो अन्य भी रुक जाओ बात में करना अन्य कामता जना प्रेता भूत गणान विनती अन्य काम सां भूत गणा निरंत अन्य मनुष्य प्रेत और भूतगणों की पूजा करते हैं भूत भूतगण से क्या लेना है राष्ट्र में लिखना करके सात निष्ठा सत्य में निष्ठ व्यक्ति देवान देवताओं की पूजा करते है राजता यक्ष रक्षा राजस्वी के मनुष्य रक्षो की पूजा करते हैं और अन्य कांक्षा जना अन्य मनुष्य भूत गणों की पूजा करते हैं तो भूत गण से क्या लेना है सप्तमा आदि भूत गणों की पूजा करते, है। करते हैं और में जो पूजा करते हैं सप्त मातृता और छोटस मातृता देवी ज्यादा आराधना करने वाले करते हैं शंकराचार्य के अनुसार विष्णु की पूजा करते हैं पहले भी आया है ना पहले जो जो आया है देवान देव जो तो वहाँ है ना sure. तो वहाँ रुद्र उपासक की अपेक्षा भी विष्णु उपासक श्रेष्ठ है इसका लिखा शंकाचार्यता रुद्र उपासक की अपेक्षा भी विष्णु का उपासना श्रेष्ठ है तो ब्रह्मा की उपासना रुद्र की उपासना अन्य देवी देवताओं की उपासना से विष्णु की उपासना श्रेष्ठ है शंकराचार्य के मत शंकर कहीं भी प्रणाम करके नारायण को ही रहते हैं और ये जो कहते है न की शंकर मत में त्रियोगों की समानता है ब्रह्मा विष्णु बहुत बराबर है ये संगतिक का मत है शंकराचार्य के मत में विष्णु को सबसे बड़ा मानते हैं कहीं भी शंकराचार जो है प्रणाम करेंगे नारायण को करेंगे गीता और मंगलाचरण नारायण आया ना और जिनको पहले गीता वाद से याद है रुद्रादी की उपासना की अपेक्षा भी विष्णु का उपासना श्रेष्ठ होने में निकला है ना और रुद्र ऐसी श्रेष्ठ वो विष्णु को लिखते हैं तो विष्णु जो है ना शंकराचार विष्णु तो भी मान्य है और ये पंच नदी कार वेराम परिभाषाकार ये सब वाद वाले आचार बोलते हैं हमारे संप्रदाय में पंचदेवताओं की उपासना बराबर है समान रूप ऐसी पंचदेवताओं की उपासना उसका देवता और तो है न किसी का बाद में सबसे लाएंगे जैसे जैसे जीवों की उपासनाएं बढ़ती गई तो उपासना छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं उपासना चलने लगा नारायण को अब ये तो यहाँ पर सभी देवी वाले तो नहीं तो शराबराचार को अच्छा तामस अच्छा नहीं मान कभी भी वो बात तो इसको नहीं मानेंगे तामस मान नहीं सकते तो भाष्यकार को इसको तो नहीं मिल सकते उनको तो निष्काम भाव से नारायण की उपासना करना ही मान्यकार को ये रहेंगे प्रेकाश भूत गणान क्या और तथा सप्त मात्रिका आदि भूतों की सप्त का क्या है और आदि से लेना यदिन का हैं हम नर्मदा गए सन 2004 में गए थे तो ओंकारेश्वर से बत्तीस तैतीस किलोमीटर स्कीमत में गए लोग बोलते थे ये पुल बनने वाला है पाँच छह महीने में, में तो इधर से जाना बंद हो जाएगा बंद बन रहा था तो जाना बंद हो जाएगा तो फिर वहाँ घोड़ी कुंडल्ला से तो बीच में एक आया मंदिर उस सप्त मात्रा का तो मंदिर था तो बोलते थे तो वहाँ पर दर्शन करने जाएंगे उत्तर करके तो लोग बताए यहाँ बकरी को कहते हैं और बकरी बकरे आ करके अपने आप स्तंभित हो जाते हैं यहाँ पर अपने आप जैसे उस क्षेत्र में जाएंगे ना बकरी बकरे अपने आप उद्धि धोते चले जाते हैं और वहाँ जा करके बिल्कुल स्तंभित हो जाएंगे कहीं बड़ी बातें घर बैठे नहीं घूम जाता है आगे पीछे बढ़ नहीं पाता है ऐसा नहीं पता के रेखी भी बढ़ेगा फिर उसको वही उसका काम करना पड़ता है पूरा कम काम करना पड़ता है आगे पीछे जाएगा ही फिर धीरे पहुंच जाता है वहाँ घरे धीरे नहीं अच्छा और जब ऐसी सिटी में सबसे मात्र का भले ही देवी हो तो वहाँ के साथ नहीं मान सकती है मतलब भारतीय स्थिति में हैं और ये वेदांत कार्य ज्यादा है को तो लोग को नहीं मानता है बात से तो लोग पढ़ते ही पढ़ना चाहिए दोनों ही करतेम पूर्णा पूर्णमा है ओम